पातंजल योग सूत्र समाधिपाद तदप तदर्थ भावनम अट्ठाईस इस ओंकार का जप और उसके अर्थ का ध्यान समाधि लाभ का उपाय है जप अर्थात बारंबार उच्चारण की आवश्यकता क्या है हम संस्कार विषयक मतवाद को न भूले होंगे हमें स्मरण होगा कि समस्त संस्कारों की समष्टि हमारे मन में विद्यमान है यह संस्कार क्रमशः सूक्ष्म से सुक्षतर होकर अव्यक्त भाव धारण करते हैं पर वे बिल्कुल लुप्त नहीं हो जाते वे मन के अंदर ही रहते हैं और जो ही उन्हें यथोचित उद्दीपना मिलती है बस त्यों ही वे रूपी सरोवर की सतह पर उठ जाते हैं परमाणु कंपन कभी बंद नहीं होता जब यह सारा संसार नाश को प्राप्त होता है तब सब बड़े बड़े कंपन या प्रवाह लुप्त हो जाते हैं सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी सभी लय को प्राप्त हो जाते हैं पर कंपन परमाणुओं में बच रहते हैं इन बड़े बड़े ब्रह्मांडों में जो कार्य होता है प्रत्येक परमाणु वही कार्य करता है ठीक ऐसा ही चित्त के बारे में भी है चित्त में होने वाले सब कंपन अदृश्य अवश्य हो जाते हैं फिर भी परमाणु के कंपन के समान उनकी सूक्ष्म गति अक्षुण बनी रहती है और जो ही उन्हें कोई संवेद मिलता है बस त्यों ही वे पुनः बाहर आ जाते हैं अब हम समझ सकेंगे कि जब अर्थात बारंबार उच्चारण का तात्पर्य क्या है हम लोगों के अंदर जो आध्यात्मिक संस्कार हैं उन्हें विशेष रूप से उद्दीप्त करने में यह प्रधान सहायक है में क्षणमिह सज्जन संगति रेखा भवति भवारणव तरणे नौ का साधुओं का एक क्षण का भी सत्संग भवसागर पार होने के लिए नौका स्वरूप है सत्संग की ऐसी जबरदस्त शक्ति है बाह्य सत्संग की जैसी शक्ति बतलाई गई है वैसी ही आंतरिक सत्संग की भी है इस ओंकार का बारंबार जप करना और उसके अर्थ का मनन करना ही आंतरिक सत्संग है जप करो और उसके साथ उस शब्द के अर्थ का ध्यान करो ऐसा करने से देखोगे हृदय में ज्ञानालोक आएगा और आत्मा प्रकाशित हो जाएगी ओम शब्द पर मनन तो करोगे ही पर साथ ही उसके अर्थ पर भी मनन करो कुसंग छोड़ दो क्योंकि पुराने घाव के चिन्ह अभी भी तुम में बने हुए हैं उन पर कुसंग की गर्मी लगने भर की देर है कि बस वे फिर से ताजे हो उठेंगे ठीक इसी प्रकार हम लोगों में जो उत्तम संस्कार है वे भले ही अभी अव्यक्त हो, पर सत्संग से वे फिर जागृत व्यक्त हो जाएंगे संसार में सत्संग से पवित्र और कुछ भी नहीं है क्योंकि सत्संग से ही शुभ संस्कार चित्ररूपी सरोवर की तली से ऊपरी सतह पर उठ आने के लिए उन्मुख होते हैं